कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के दशम मंत्र का विचार हो चुका है ग्यारहवे मंत्र का विचार होना है जब श्रवण मनन होने पर भी हृत मनिठ शब्दित अहम् ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कारात्मिका वृत्ति उत्पन्न न हो तो समझना होगा कि श्रवण मनन से निवर्त्य प्रमाण असंभावना तथा प्रमेय असंभावना नामक चित्तगत दोष के निवृत्त होने पर भी चित्त का चांचल्य रूप विक्षेप नामक दोष विद्यमान है अतः उस दोष की निवृत्ति का कोई न कोई उपाय बताना चाहिए इसीलिए चित्तगतो चांचल्य नामक दोष की निवृत्ति के अनुष्ठेय उपाय के रूप में योग को दशम मंत्र से तथा ग्यारहवें मंत्र से बताया जा रहा है। तो दशम मंत्र में बताया गया कि जब बाह्य पांचों ज्ञानेंद्रियों का अधिष्ठाता मन के साथ व्यापारोपरम हो जाता है और मन की अधिष्ठात्री बुद्धि भी अनात्म अध्यवसाय रूप अपने व्यापार से ऊपरत होती है उस समय जो स्थिति होती है वह परम अवस्था कहलाती है योग की वह चरम सीमा है निर्विकल्पक समाधि है वह भी एक प्रकार से साधन है चित्त के विक्षेप नामक दोष की निवृत्ति का और यह जब स्वभाव बन जाती है हमेशा द्वैत की उपाधिभूत क्षरपुरुष अक्षरपुरुष विषयक व्यापार बुद्धि मन तथा बाह्य इंद्रियों का छूट जाता है तो ये सब के सब अद्वैत सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित स्वस्वरूप में ही अवस्थित होते हैं और उनका ये अध्यस्थ होने के कारण स्वस्वरूप है अधिष्ठान भूत आत्मा अमावस्या तो के दिन जैसे चंद्रमा अपने वास्तविक स्वरूप के अभिमुख होने के कारण जगत की ओर से बिल्कुल अप्रतियमान अवस्था में रहता है जगत को अवभाषित उस समय नहीं करता ऐसे पूर्ण रूप से क्षर अक्षर, अक्षर उपाधि से अतीत पुरुषोत्तम स्वरूप अवस्थित ये हो जाती हैं बाह्य इंद्रियां मन तथा बुद्धि तो फिर अध्यस्त जो क्षर तथा अक्षर उपाधि हैं वह, वह अनुभाषित रहती है और पुरुषोत्तम है सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अद्वितीय आत्मस्वरूप वही वही स्पुरत होता रहेगा तो ऐसा जब स्वभाव बन जाता है तो चित्तगत जो चांचल्य हैं वह दूर होता है और तत्वसी वाक्य रूप प्रमाण तथा सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो अद्वितीय आत्मस्वरूप रूपी प्रमेय के अनुग्रह से अहम ब्रह्मास्मि यह प्रमा उत्पन्न होती है जिसे पूर्व मंत्र में हृन मनिट कहा उससे पहले ये अनुष्ठेय जो समाधि है उसे अपनाना होता है साधन के रूप में वह योग बताया और इसी योग को कहा जाता है परम अवस्था इसे तामाहु परमागति इस चतुर्थ पाठ से कहा गया अब ग्यारहवें मंत्र में इस अवस्था का ही नाम योग है वास्तविक अष्टांग योग में योग की अंतिम जो अवस्था वो है समाधि और पूर्व सात अंग जो हैं वह इसके साधन हैं। और पूर्व सात साधनों का फल रूप है अष्टम अंग समाधि और वही चित्त के चंचलता को दूर करने वाला साधन होने से योग कहलाता है और बाकी ये योग के अंग है साधन है समाधि के साधन है जो आ, यम नियम आसन आदि सात परंपराया उत्तर उत्तर के साधन बनकर के बन जाते हैं समाधि के अंग निर्विकल्पक समाधि भी साधन है उससे अद्वैत के संस्कार पड़ते हैं शुभ संस्कार पड़ते हैं और अनात्मा के जो संस्कार है द्वैत के जो संस्कार है वह विपरीत संस्कार है वे विरोधी जो संस्कार हैं अद्वैत विषयनी प्रमा के प्रतिबंधक जो संस्कार है द्वैत संस्कार वे निवृत्त होते हैं समाधि निर्विकल्पक समाधि से प्राप्त अद्वैत संस्कार से प्रमा की उत्पत्ति में प्रतिबंधक विपरीत भावना रूप संस्कार वो हो जाएंगे अशुभ संस्कार और अद्वैत के ही मय के रूप में संस्कार ब्रह्म के ही आत्मा के रूप में संस्कार शुभ संस्कार अर्जित होंगे और संस्कार जब प्रबल होता है तो स्वभाव कहलाते हैं जब स्वभाव होता है तब प्रमाण प्रमे अधीन जो ऋण रिन, मनिट है आत्मोपलब्धि का साधन आभानापादक आवरण की निवृत्ति द्वारा आत्मोपलब्धि का साधन वह प्राप्त होती है उससे पहले नहीं इसलिए दशम मंत्र के अवतरण में लिखा था न कि सा ट कथम प्राप्य वह ऋण मनीट शब्दित आभाक आवरण का निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार कैसे प्राप्त होगा तो उसका प्रतिबंधक समाप्त होगा तब प्रतिबंधक है चित्त और चित्तचांचल्य का निवर्तक साधन है अनुष्ठेय योग वह योग बताया जा रहा है जिसे चतुर्थ पाद में परमाम गतिम शब्द से कहा गया निर्विकल्पक समाधि को वही निरिध्यासन की परिपक्व अवस्था है वेदांत की ग्यारहवे तो मंत्र का उच्चारण कर लें ताम योग मिति मे स्थिराद्रियधारणातस्तो हि प्रभवाप्यो तो परामर्शक है पूर्व मंत्र में चतुर्थ पाद में जिस अवस्था को बताया गया उस अवस्था का परमावस्था और वो परमावस्था है बुद्धि मन और ज्ञानेन्द्रियों का सर्व परम और लय राहित्य कषाय राहित्य का मतलब अनुष्ठे साधन से निवर्त जितने भी दोष हैं उन सारे दोषों से रहित अवस्था बुद्धि की निर्दोष अवस्था केवल ज्ञान निवर्तिय जो दोष है वो रहेंगे और साधना से निवर्त्य जो दोष है वो सारे के सारे निर्विकल्पक समाधि में निवृत्त हुए रहते हैं ऐसी बुद्धि की वो अवस्था बुद्धिगत दोष दो प्रकार के हैं ना? साधन निवर्त्य दोष और ज्ञान निवर्त्य दोष साधन निवर्त्य दोष ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक होता है जब तक साधन निवर्त्य दोष बुद्धि में रहेंगे तब तक ज्ञान नहीं होता और ज्ञान निवर्त्य दोष के रहते हुए भी बुद्धि में ज्ञान हो जाता है ज्ञान निवर्त्य दोष जैसे अभाना पादक आवरण है और सूक्ष्मतम वासनाएं हैं अध्यास हैं बाधित नहीं हुआ है ज्ञान से बाधित होगा तो वे ज्ञान के उत्पत्ति में ज्ञान से निवृत्त होने वाले जो बुद्धिगत दोष हैं, वे ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं बनते इसलिए सर्वथा दोष रहित बुद्धि में ज्ञान होता है जो कहा जाता है शुद्ध बुद्धि में तो हा बुद्धि की शुद्धि का अर्थ है साधना से निवर्त्य अशुद्धि से रहित बुद्धि लेकिन तब भी अशुद्धि रहेगी वो अशुद्धि यानी दोष रहेंगे ज्ञान निवर्त्य दोष और उन दोषों के रहते हुए उन दोषों से युक्त बुद्धि में भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होगा हाँ वो जो रस है वो है सूक्ष्मतम वासना जो ज्ञान से निवृत्त होती हैं वो रहने पर भी ज्ञान हो जाता है और ज्ञान होते ही फिर ये अविद्या और रस निवृत्त होता है ये तीन युगपथ होते हैं ना ज्ञानोदय अविद्या नाश और मनोनाश मनोनाश कहो या रस निवृत्ति कहो या वासनाक्षय कहो ये एक है मनोनाश रस निवृत्ति और अविद्या निवृत्ति पादक आवरण की निवृत्ति ये तीनों युगपथ होते हैं इनमें कार्य कारण भाव है लेकिन पौर्वापर्य नहीं है ज्ञानोदय के साथ साथ अविद्या निवृत्ति और मनोनाश ये हो जाते हैं इसलिए इनके रहते हुए भी ज्ञान होता है और ज्ञान के साथ साथ ये निवृत्त होता है और ज्ञान साधन निवर्ते एक भी दोष रहेगा तो ज्ञान नहीं होता तो साधन निवर्ते अंतिम दोष है ये निध्यासन से निवृत्त होने वाला दोष चित्त का जो विक्षेप और वह जिससे निवृत्त उससे विपरीत यानी विरोधी संस्कारों से वह संस्कार निवृत्त होगा चित्त को विक्षिप्त करने वाला अशुभ संस्कार रहेगा तो चित्त विक्षिप्त होता है। तो शुभचित्त को विक्षिप्त करने वाले अशुभ संस्कार का निवर्तक शुभ संस्कार को परिपुष्ट करने वाली यह अवस्था है समाधि अवस्था उसे यहां पर कहा गया परमागति तामाहु परमाम गतिम शब्द से तो ऐसी स्थिति में ये ताम शब्द उस स्थिति का परामर्शक है उसी स्थिति को जो शास्त्राभिज्ञ हैं वे मानते हैं योगम इति मनते तो यह परमागति ही योग है और इसे योग मानते हैं विपरीत लक्षणा से विरुद्ध लक्षणा से यद्यपि युजिर योगे धातु से योग शब्द बनाएंगे तो योग का तो अर्थ होता है संबंध लेकिन वह अवस्था है सारे संबंधों से रहित असंग अवस्था जब तक अनात्मा अक्षर पुरुष जो कारण उपाधि है और कार्य उपाधि क्षर पुरुष यानि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर ये हैं क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष हैं कारण शरीर अविद्या और इन तीनों शरीरों से तादात में रहता है तो उस अवस्था को माना जाता है अनर्थकारी अवस्था जागृत अवस्था में इन तीनों शरीर के साथ आत्मा का आविद्यक तादात्म्य संसर्ग होता है तो शरीरादि गत जो दुख हैं अनर्थ हैं उनका आरोप आत्मा में होता है और आत्मा अनर्थ से घिरा रहता है अनर्थ है न दुख सूक्ष्म शरीर के साथ भी तादाद में रहेगा तो सूक्ष्म शरीर के ही तो धर्म है सूक्ष्म शरीर अंत पाती जो मन है उसका धर्म है दुख वह आत्मा में आरोपित होकर उस समय भी आत्मा दुखी रहता दुखों से घिरा हुआ रहता और सुसुप्ती अवस्था में स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर से संसर्ग छूट जाता है और कारण शरीर के साथ तादाद में रहता है तो वह कारण शरीर रूप अविद्या है साक्षात अनर्थ तो नहीं अनर्थ की बीज अवस्था तो उस समय भी अनर्थ है अनर्थ नहीं लेकिन अनर्थ की बीज अवस्था तो अनर्थ की बीज अवस्था भी जो नहीं है इसलिए सुसुप्ति को परमागति नहीं कहा गया परम अवस्था नहीं कहा गया उसे योग नहीं कहते सुसुप्ति को क्योंकि वहाँ भी दुख का बीज अविद्या के साथ संसर्ग है और स्वप्नावस्था भी परम अवस्था नहीं है वहाँ दुख के साथ संयोग है दुख है वहां पर भी और जागृत में दुख तो सर्वानुभूत है ही है तो इसलिए जागृत स्वप्न और सुसुप्ति अवस्थाएं परमागति नहीं कहलाती परम अवस्था नहीं कहलाती और समाधि अवस्था में इन तीनों शरीरों के साथ बुद्धि का संबंध छूट जाता है और ज्ञानेन्द्रिय के भी आलम मन यह नहीं होते तीनों और ये जो मन है ये भी इन तीनों के अभिमुख नहीं रहता तो ये सभी के सभी इंद्रिया मन तथा बुद्धि अनर्थ के हेतु इन क्षर पुरुष अक्षर पुरुष कहो या शरीर त्रय कहो से असंश्लिष्ट होता होती होते हैं और सर्वथा असंग जो आत्मस्वरूप है उसी में अवस्थित होते हैं तो वहां कोई योग नहीं है यानी संबंध नहीं है वियोग है जो दुख के हेतुभूत कार्यकरण संघात हैं शरीर त्रय है इन शरीर त्रय के तादात्म्य संयोग का वियोग है समाधि में और इस वियोग को ही यहां पर ताम शब्द से लिया जा रहा है वो समाधि अवस्था है और इस समाधि अवस्था को समस्त उपाधि के अविद्यक तादात्म्य संयोग से योग के वियोग रूपा व समाधि अवस्था होने के कारण इसे विरुद्ध लक्षणा से योग कहा जाता है योग कहते हैं तो इसलिए कहा कि ताम योगम योगम्यम यानी इस अवस्था को यह अवस्था कैसी है तो स्थिराम इंद्रिय धारणाम म यानि अचलाम इंद्रिय धारणाम इस अवस्था में इंद्रिया चलन यानि व्यापार वर्जित है और इंद्रिय उपलक्षण है मन और बुद्धि का भी समझ लो तो मन बुद्धि तथा इंद्रिय की जो निर्विकार अवस्था है निर्व्यापार अवस्था निष्क्रिय स्थिति है लय स्थिति भी नहीं और व्यापार स्थिति भी नहीं विक्षेप स्थिति भी नहीं कषाय स्थिति भी नहीं ये तीनों इंद्रिया मन बुद्धि स्वरूपतः लीन भी नहीं व्यापार में रत भी नहीं और कषाय में भी नहीं है अपितु सीधे लक्ष्य में स्थित है स्वरूप अवस्थित है अपने अधिष्ठान में ही वे स्थित है तो ऐसी स्थिति को योग कहा जाता है ये है निर्विकल्पक समाधि और इससे जो संस्कार बनते हैं वे हैं शुभ संस्कार और वे अशुभ संस्कार चित्त को विक्षिप्त करने वाले के विरोधी होने से उन्हें हटाते हैं चित्त में से और वे सब के सब इस समाधि से जब हट जाते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि यह रिट मनिट प्राप्त होती है उससे आत्मा की अभिव्यक्ति होती है तो स्थिराम इंद्रिय धारणाम आगे कहते हैं कि अप्रमत्तवती तो तदा शब्द का अर्थ है तस्वीन काले तो तस्वीन काले से किस काल को लेना तो जिस समय समाधि का अभ्यास प्रारंभ किया है योग आरंभ किया है अभी समाधि में पहुंचा नहीं है निर्विकल्पक समाधि में निर्विकल्पक समाधि में पहुंचने से पहले पहले वहां पहुंचने के बाद तो सारी इंद्रियां, मन और बुद्धि चेष्टा रहित हो जाते हैं ना तो उस समय कोई प्रमाद संभव ही नहीं है इसलिए अप्रमाद का विधान नहीं हो पाएगा इसलिए तदा शब्द से लेना इस समाधि में पहुंचने से पहले पहले इंद्रिया मन तथा बुद्धि का वहां अभी पहुंचना हुआ नहीं वहां पहुंचने के लिए प्रयत्न शुरू किया है साधना प्रारंभ की है और पहुंचना भी बाकी है इस समय को लेना है साधना का प्रारंभ काल से लेकर के समाधि में पहुंचने से पहले तक का समय इस बीच में प्रमाद संभव है इंद्रिया अपने विषय के ओर से प्रयत्न से हटाई हुई पूर्व अभ्यास वशात फिर विषय चिंतन में जा सकती है मन भी विषय संकल्प विषय विषयक संकल्प विकल्प कर सकता है और बुद्धि में भी अनात्म विषयक अध्यवसाय उठ सकता है आ सकता है तो वो न हो अनात्म विषयक व्यापार इन तीनों का न हो इसके लिए प्रयत्न हमेशा वहां समाधि में पहुंचाने तक अप्रमादी बने ये कहा जा रहा है प्रमाद रहित हो भवती ये भवेत अर्थ में हाँ। सतर्क रहे हमेशा सावधान रहें कि हम इंद्रिया इंद्रियों को मन को तथा बुद्धि को उनके अनात्म विषयक व्यापारों से रहित किया जा रहा है इसके लिए अभ्यास कर रहे हैं प्रयत्न कर रहे हैं ये सारे अनात्म विषयक व्यापारों से ऊपर होंगे और अंतराल अवस्था में नहीं रहेंगे तभी और लीन भी नहीं होंगे तभी जा कर के समाधि में पहुंचेंगे लक्ष्य पर पहुंचेंगे अन्यथा नहीं पहुंचेंगे उस समय वह प्रमा के उत्पत्ति में प्रतिबंधक साधन आ, संपन्न होंगे समाधि संपन्न होंगे समाधि है साधन और उससे संपन्न तब माने, माने जाएंगे जब अनात्म विषयक व्यापार इनमें नहीं होगा लय भी नहीं होगा और कषाय भी नहीं रहेगा इन दोषों से रहित इनको रखना इसके लिए प्रयत्न का विधान यहां पर किया जा रहा है उसके प्रति अप्रमादी रहना है भवती का भवेत तो तदा साधक समाधि के अभ्यास में प्रवृत्त हुए साधक को चाहिए कि वह अप्रमत्त भवेत अप्रमादि हो जाए का मतलब इन समाधि के अभ्यास में लगे हुए साधक के इंद्रिय मन बुद्धि में जो ये तीन दोष संभव हैं इन तीनों दोषों से अपने इन इंद्रियों को मन को बुद्धि को बचाए रखें इसके लिए प्रयत्न हमेशा करता रहे ये यहां पर अप्रमत्तस्तदा भवेत इससे कहा जा रहा है। भवती भवेत अर्थ में लेट लकार का रूप है वेद है ना ये तो ये पंचम लकार छंदो मात्र गोचर तो दस लकार है ना तो हुआ कि नहीं घु में तो दस लकार में पंचम लकार कौन सा है लेट लकार लोट के बाद लेट आता तो वेद में होता है लोक में नहीं और किस अर्थ में होता है तो कहा लिंग अर्थ लेट विधानम तो लिंग लकार जिस अर्थ में होता है तो लिंग होता है विद्यादि अर्थों में तो विधि अर्थ में भी होता है तो उन्हीं अर्थों में लेट होगा वेद में और लेट के स्थान पर ये आदेश होंगे जैसे फिर लट लकार के रूप होते हैं ना ऐसे ही लेट लकार के भी रूप होंगे रूप तो लीट लट लकार के और लेट लकार के एक जैसे दिखेंगे लेकिन अर्थ अलग अलग होगा लट लकारांत तो होगा भवती तो उसका अर्थ निकलेगा है इतना बात अप्रमादी आ, प्रमाद अप्रमाद है और लेट होगा तो भगवती का अर्थ निकलेगा अप्रमाद भवेत यानी प्रमाद रहित हो गय नित्य प्रयत्नमान रह ऐसा विधि होगा तो यहां भगवती लेट लकार तो अप्रमत्तस्तदा भवती तो समाधि में पहुंचने से पहले तक साधक को आ, इंद्रियों में विक्षेप इंद्रिय मन बुद्धि में विक्षेप लय तथा कषाय दोष जो समाधि में प्रतिबंधक है समाधि में इनको नहीं पहुँचने देते हैं। उनसे बचाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए ये अप्रमत्तस्तदा भवति से कहा गया तो योगो ही प्रभवाप्यो ये जो चौथा पाद है इससे बताया जा रहा है क्यों अप्रमादी बने रहित हमेशा क्यों रहे निरंतर प्रयत्नशील समाधि में पहुंचने से पहले एक प्रश्न होता है इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है कि ही यानी अस्मात्नाथ योग प्रभवाप्यो प्रभव कार्य है उपजनन उपजन और अप्य कार्थ है तो योग उत्पत्ति विनाशशील है जिस कारण से उस कारण से साधक अपाय को हटाने के लिए योग है समाधि और वो समाधि प्रयत्न से निष्पन्न होती है और जैसे ही इंद्रिया मन और बुद्धि अनात्माभिमुख होती हैं तो समाधि समाप्त हो जाती है फिर तो इसलिए क्या करें कि समाधि का अप्यय एने विनाश न हो समाधि भंग न हो इसके लिए भी अप्रमत्त अवेद तो इंद्रिया मन बुद्धि अनात्माभिमुख होगी विक्षेप युक्त होगी या लीन होगी या बीच में रहेगी तो समाधि समाधिकाप्य ही माना जाएगा तो समाधि योग को अप्पे से बचाने के लिए विनाश से बचाने के लिए क्या करें कि अप्रमत्तः भवेत ऐसा लगाना भाष्य है भाष्य को देखिए ताम जो मूल मंत्र में प्रथम पद है इसका अर्थ करते हैं ईदृशीम अवस्थाम ईदृशी अवस्था है जिसे पूर्वार्ध में पूर्व मंत्र में बताया गया परमागति मन बुद्धि और इंद्रियों की अनात्म विषयक व्यापार रहित अवस्था लय रहित अवस्था कषाय रहित अवस्था उसे ईदृशी अवस्था कहा जा रहा है इसे योग के अभिज्ञ लोग संतम योगम इति मनंते ऐसा अनुभव करिए तो ये अवस्था योग रूपा है यानी अनात्मा का उस समय संयोग नहीं है वियोग है आत्मा के साथ आत्मा सभी अपनी उपाधियों से असंस्लिष्ट है और इसलिए दुखों से भी रहित है तो ये सर्वानर्थ वियोग अवस्था होते हुए भी इसे विरुद्ध लक्षणा से योगम इति मनते योग इस नाम से जानते हैं योग के लोग। संयोग योग के संयोग सर्वान यम अवस्था योगी ये जो वाक्य भाष्य में इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार वियोगम संतम योगम इति वियोग विरुद्धलक्षणया मनते उक्त तत्टयती सर्वान तो ये जो पूर्ववाक्य से कहा भास्कर भगवान ने योगम एवं संतम योगम इति योगमते तो यह अवस्था समस्त दुखों की वियोग रूपा होने पर भी विरुद्ध लक्षणा से इस अवस्था को योग ऐसा योग के अभिज्ञ मानते हैं ये जो कहा कहते तत्फुटती अपने इस वियोग अवस्था को ही योग कैसे कहा जाता है इसका स्पष्टीकरण भाष्कर भगवान करते हैं सर्वानर्थ संयोग वियोग लक्षणा ही यम अवस्था योगिना तो अवस्था से लेना ताम शब्द से परामृष्ट ये परमावस्था समाधि अवस्था ये कैसी है तो कहते हैं सर्वानर्थ संयोग योग लक्षणा सर्वानर्थ है सभी दुख और दुख के आ, दुख का जो संयोग उसे कहा जाएगा सर्वानर्थ संयोग यानी समस्त दुखों का संयोग और उन संयोगों का वियोग राहित्य सभी दुखों के संयोग का अभाव रूपा यह अवस्था है उस समय न तो दुख है न तो दुख का कोई कारण है आनंदम ब्रह्मनो विद्वान न विभेती उतश्चन है वो तो ज्ञान का फल है लेकिन समाधि अवस्था में भी कोई अनर्थ के आश्रयभूत उपाधि रूपा जो अविद्या और कार्यक्रम संघात हैं इनके साथ संबंध नहीं है संबंध न होने से वहां सारे दुखों का वियोग समाधि में भी है तो सारे दुखों के संयोग का वियोग रूपा यह अवस्था है योगिना यानी समाधिवत जो समाधि में स्थित हुआ उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख समाधि अवस्था में नहीं होता तो आगे कहते हैं एक त्याम ही अवस्थायाम अविद्यापण वर्जित स्वरूप प्रतिष्ठ आत्मा तो ये तस्याम ही अवस्थायाम इसमें ये अवस्थायाम से लेना इसी समाधि अवस्था को जब इंद्रिया ले इंद्रिया मन बुद्धि लय विक्षेप तथा कषाय दोषों से रहित हो जाती हैं उस समय अध्यारोपण का मतलब अनात्म पदार्थ के साथ संयोग संयोग्य संसर्ग तथा उनके धर्मों का जो आत्मा में आरोप धर्मीध्यास तथा धर्माध्यास से रहित है अर्थात अर्थाध्यास वहां नहीं है आरोपित तो सभी वस्तुओं के संसर्ग से वर्जित है इसलिए कहा अविद्या अध्यारोपण वर्जित समस्त अनर्थ से रहित है अविद्या अध्यारोपण है अविद्या से अध्यारोप जिनका हो रहा है दुख तथा दुख के आश्रयभूत अनात्म पदार्थों का आत्मा में और उससे वर्जित समाधि अवस्था में आत्मा है इसलिए क्या होगा कि स्वरूप प्रतिष्ठा वह अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित होता है स्वस्वरूप अवस्थित होता है और सुसुप्ति शु, शु, स्वप्न तथा जागृत अवस्था में आत्मा या तो अविद्या में स्थित होता है सुसुप्ति में स्वप्न में अविद्या तथा मन दोनों में स्थित होता है और जागृत अवस्था में अविद्या सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर तीनों के साथ तादात्मा करके तीनों में प्रतिष्ठित माना जाता जिस है जिसमें अहंता है उसी में आत्मा की प्रतिष्ठा मानी जाती है और समाधि अवस्था में अहंता का आलम्बन निरूपाधिक आत्मस्वरूप बनता है उसी का मैं के रूप में अनुसंधान हो रहा है न इसलिए माना जाता है कि स्वरूप प्रतिष्ठात्मा है आत्मा अहंता उस समय स्वस्वरूप को ही आलम्बन बना रही है अन्य किसी को नहीं ये योग अवस्था आत्मा का आत्मस्थ हो जाना अब थोड़ी टीका है इसे देखिए उपसनृतम मनो यदि सुसुप्तिम ग तदा सा अनर्थ बीजावस्था बहुती सुसुप्ति अवस्था में अनर्थ तो नहीं है लेकिन अनर्थ की बीज अविद्या है और उसमें स्थित मन है इसलिए उस अवस्था को कहा जाता है अनर्थ बीजावस्था उपसृतम मन यानि कार्य रूप अनात्मा के संकल्प विकल्पात्मक व्यापार से व्यावृत जो मन वह यदि विक्षेप रहित तो हो गया लेकिन लीन हो जा सुसुप्तिम ग लय को प्राप्त कर ले लय नामक दोष से युक्त हो जाए, तो वह अनर्थ बीज अवस्था है, अनर्थ रूपा अवस्था तो नहीं लेकिन अनर्थ की बीज रूपा अवस्था और तद तो ध्यान करते करते जो तंद्रा आ जाती है नींद आने लगती है उस नींद से बचने के लिए क्या करें लय दोष को हटाने के लिए तो कहते हैं तद व्यावृत यानी मन का ध्यान के समय लय से बचने के लिए मन को बचाने के लिए सुसुप्ती में न जाए तंद्रा में न जाए इसके लिए कहते हैं कि पूर्णम ब्रह्मास्मि इति आवृत्तो अहम् ब्रह्मास्मि ये जो तत्वमसी वाक्यार्थ है इसके अनुसंधान को कहा जाता है पूर्ण ब्रह्मास्मि इसकी आवृत्ति करना तत्वमसी वाक्यार्थ का अनुसंधान करने में मन को लगा ले तो लय से बचा जा सकता है तो संबोधन यही है यही संबोधन है तत्वमसी वाक्यर्थ तत्वमसी वाक्यर्थ का अनुसंधान यह संबोधन है सम्यक बोध से उसे युक्त कर लें लेन में जा रहा है तो ब्रह्मास्मि पूर्णम ब्रह्मास्मि इति आवृत्तो योज लय से बचाने के लिए और आवृत्तौ नियुक्तम तो पूर्णम ब्रह्मास्मि इस तत्वशी वाक्यर्थ के अनुसंधान में लगे हुए लगाए हुए मन को यदि बीच बीच में यह वाक्यार्थ अनुसंधान छोड़ करके जा रहा हो अनात्मा के संकल्प विकल्प में वो व्यापार शुरू करता है। तत्वमसी वाक्यार्थ का अनुसंधान छोड़ रहा है और अनात्मा जो उपाधि है उसका संकल्प विकल्प, विकल्प रूप विकल्प रूप व्यापार कर रहा है तो ऐसी स्थिति में कहते हैं नियुक्तम विषयसु विषयसुत चेत विषय में पड़ गया तो विक्षिपत चेत तद्दोषदर्शन तथा व्यावर्त तद्दोष में लेना जिनका संकल्प विकल्प कर रहा है उन विषयों को और तदोष है विषयगतोष अन्यवादी और उन दोषों के दर्शन से तथोपिवर्त यानि विषय चिंतन से भी तत शब्द से लेना विषय चिंतन को तो विषय चिंतना और तीसरा दोष बताया जा रहा है कषाय अवस्था को ये विक्षिप्त अवस्था हो गई वह अनर्थबीज अवस्था हो गई विषय चिंतन में लग गया तो विक्षिप्त अवस्था हो गई अब अवस्था को बताते हैं व्यावृतम अपी तत तटस्थन सापि यावत् सावत अवस्था तो कहते हैं व्यावृतम अपी यानी विषय चिंतन से व्यावृत्त हुआ जो चित्त है वह तत व्यावृत्तम अपि तत यानी विषय चिंतनात् व्यावृतम अभी मन तटस्थन चेत चाहिए चे लक्ष्य पर तत्त्वमशी वाक्यार्थ ऊपर रहना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहा है तटस्थ है का मतलब अहम ब्रह्मास्मि अनुसंधान भी नहीं कर रहा और ये जो है अनात्म चिंतन भी नहीं कर रहा बीच में है इसे भाव कहा जाता है कि कर्तव्य विमूढ़ अवस्था वो आती है बुद्धि में अनात्म वस्तु विषयक सुक्ष्म राग द्वेषों के रहने से अभी वो कारक राग द्वेष तो नहीं है लेकिन उसे सीधे वहां भी नहीं पहुंचने दे रहा है तो हा तो किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था है भाव है पूर्ण रूप से आत्मनिष्ठ भी नहीं होने दे रहा है और सूक्ष्म रागद्वेश की अवस्था और न तो विषय चिंतन में भी भेज रहे हैं ऐसी बीच वाली अवस्था वह यावत कषाय अवस्था कहलाती है यानी सूक्ष्मों की वह अवस्था है इसलिए यावत कषाया अवस्था के विषय में लिखते हैं टिप्पणी कार तीन नंबर में कि सर्वेशा राग रागादि कषाया अवस्था वह सूक्ष्मादि दोषों की अवस्था है ऐसी अवस्था में चित्त पहुंच जाता है उस समय वह अनात्म चिंतन करे या आत्मचिंतन करे यह निर्णय नहीं कर पाता बीच में रहता स्तब्धि भाव में रहता है इसे समझाने के लिए कषाया अवस्था को समझाने के लिए ओंकारेश्वर वाले स्वामी जी एक उदाहरण बताते थे ना मान लो एक विद्यार्थी है उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता लेकिन माता पिता चाहते हैं कि पढ़ें जबरदस्ती जब रोज के रोज भेजते हैं घर में रहेगा स्कूल के समय तो पिताजी डांटते हैं और स्कूल में पढ़ता लिखता नहीं है तो शिक्षक डांटते हैं तो इसलिए जो है और उसको खेल बहुत प्रिय है, तो बीच में ही रह जाता है खेल के मैदान में कई बार घर से भेजा और स्कूल पहुंचा ही नहीं अध्यापकों को शिक्षक ने पूछा कि आज हमारा अध्यापकों को पूछा पिता ने कि आया था हमारा पुत्र तो कहा आया ही नहीं आज क्या कई दिनों से नहीं आता तो कहे हम तो रोजे ही भेजते हैं तो एक दिन भेजा घर से घर से निकलता है स्कूल जाने के लिए स्कूल में जाता नहीं है खेल के मैदान में जाता है एक दिन पिताजी उसी खेल मैदान के ओर से किसी कार्य के लिए जा रहे थे तो देखा स्कूल के समय में घर से स्कूल का समय जैसे ही प्र... होना था उससे पहले निकला है और दो चार घंटे बाद पिताजी गए तो देख रहे ये खूब खेल में मस्त हैं और फिर जाकर के उसके पास में खड़े हो जाते हैं तो उस समय जो छक्के चौके क्रिकेट के लगाने का आनंद ले रहा था वो बैटिंग करते समय पिता को देख करके पिता को तो कहा था कि स्कूल जा रहा हूं पहले पिता आए स्कूल देखा तो स्कूल में नहीं है तो मैदान के ओर आए और मैदान में देखा तो पिता को देखते ही वो बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है उसके मन की जो स्थिति होती है वो स्थिति कहलाती है, कहते हैं है, कशया अवस्था कुछ क्षण के लिए उसके मन में कुछ भी ये नहीं आता ना तो ऐसी अवस्था कशाय अवस्था है अनिर्णय की स्थिति में मन पहुंचता है तो उसे कहा जाता है यावत कशा अवस्था तो कहते इस कसा अवस्था से भी मन को रोकना है तो तो निरुद्धम कषाय अवस्थात निरुद्धम मन लय से भी बचाया विक्षेप से बचाया और कषाय से बचाया ऐसा मन कहते मन यदा न जागरती न सौंपीती न च अंतराला अवस्थम इन तीन दोषों में से एक भी दोष मन में नहीं है लय दोष भी नहीं विक्षेप दोष भी नहीं न जागृति से बताया, न विक्षे, विक्षेप रहित है, न सोपीति से बताया, लय रहित है, और न च अंतरा अवस्थम से बताया जा रहा है कषाय रहित है इन तीनों दोषों से रहित मन है तो उस समय कहते हैं पूर्ण ब्रह्मावभाषकतया व क्षीणम भवती तो उस समय वह ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होता पूर्ण ब्रह्म जो उसका उसी अवभास में ब्रह्माकार बन करके रहता है उस समय अधिष्ठानाकार हो जाता है इसलिए मांडु के कारिका में कहा अनिंगनम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत् यानी वो मन अनिंगन अनाभास है लय विक्षेप से रहित है और बीच वाली जो अंतराद अवस्था है उसको भी लेना कि उससे भी रही था ऐसा मन ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तो पूर्ण ब्रह्म औभाषक तया एव क्षीणम भवति उस समय ये समाधि अवस्था है उस अवस्था को योग कहा जा रहा है वह अवस्था है ताम शब्द से उसका ग्रहण करना है जो ताम योगमते में ताम ये सरोनाम है न वह इस अवस्था का परामर्शक है लय दोष से रहित विक्षेप दोष से रहित कषाय दोष से रहित मन जब पूर्ण ब्रह्माकार हो जाता है और फिर वो वैसा ही रहता है लंबे समय तक इस अवस्था को कहा जाता है योग अवस्था ताम योगम इति मनते ये वस्तुतः है वियोग लक्षणा तो तदा सर्वानर्थ वियोग लक्षणा सा अवस्था भवति समस्त अनर्थ के वियोग से वियोग रूपा अवस्था है इसे विरुद्ध लक्षणा से योग कहा जाता है योग को ही योग कहते हैं स्थिराम इंद्रिय धारणाम ये जो द्वितीय पद हैं पाद हैं, इसकी व्याख्या भाषकर भगवान करते हैं स्थिराम इंद्रिय धारणाम इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं